शुक्ल यजुर्वेद कानो साखिया ईशावासीय उपनिषद इसमें हम लोग त्रयोदश मंत्र पर्यंत विचार देखे थे आज चतुर्दश मंत्र देखना है प्रकृति पूर्व मंत्र में पूर्व मंत्र का अंतिम पंक्ति में का प्रकृति इति लयी इति एवं सुश्रुआ धीराणाम वचनम ये नद विचच जो लोग असमभूति का उपासना कर असम्भूति का उपासना करेंगे वो प्रकृति में लय हो जाएंगे तो ये प्रकृति लय के ऊपर नया पुस्तक में कुछ अलग टिप्पणी होगा यहाँ तो पुराना में दो नंबर टिप्पणी है पूर्व मंत्र में अंतिम पंक्ति में अर्थात त्रयोदश मंत्र का अंतिम पंक्ति में अंधम तम इति उसके बाद है प्रकृति लय वहाँ टिप्पणी है टिप्पणी में देखिए नीचे प्रकृति लय पौराणिकुच्य पौराणिक मतलब पुराण का प्रमाण मानने वाले वो लोग कहते हैं यथा आहूह जैसा कहते हैं दशमन्वतरा भौति बौद्धा दसहस्राण तिठंती विगतज्वरा पूर्ण शतसह्रं तो पुरुषं पुषंगाप्त काल कालसंख्या नविद्यते दस मनोन्तराणी यह तिषंती इंद्रिय चिंतका इंद्रिय में जो आत्मबुद्धि करके जो लोग अर्थात इस प्रकार की उपासना करेंगे वो दस मनोन्तर पर्यंत उसी भाव से रहेंगे अर्थात शरीर छुटने के बाद दस मनोन्तर उतने दिन पर्यंत उसी भाव से अर्थात तो इंद्रिय का चिंतन किए जिस इंद्रिय का चिंतन करता है मैं वही हूं इस प्रकार मानकर के चिंतन करता है शरीर छूटने के बाद वही होकर करके रहेगा जिस प्रकार मानता रहेगा वही होकर तो तो के। और भौतिकास्तु सतम पूर्णम भौतिक अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सबके साथ ये सबका जो उपासना करता है जिसका उपासना करेगा तो अधगा तो जो इस प्रकार की भूतों का उपासना करेगा वो पूर्णम सतम सतम मनवंतर एक सौ मनवंतर उसी भाव से रहेगा शरीर छूटने के बाद और अहंकार में जो तादात्म्य करके उपासना करेगा वो सहस्र मनवंतर अहंकार अर्थात में इस प्रकार की सहस्त्र मनवंतर पर्यंत वो रहेगा अर्थात शरीर छूटने के बाद और बौद्धा दस सहस्राणी दस हजार मनुंतर पर्यत जो बुद्धि को मैं मान करके उपासना करेंगे तिस्तं थी विगत ज्वराह विगत ज्वराह शरीर नहीं रहेगा उस रूप होकर के रहेंगे तो शरीर रहने से ज्वर रह, ज्वर पीड़ा इत्यादि तो शरीर नहीं है तो फिर उनको कोई सुख दुख भोग नहीं होगा उस भाव से रहेंगे अर्थात तो उस भाव से अर्थात तो बुद्धि रूप होकर के ही उतने दिन तक रहेंगे बुद्धि रूप होकर के अर्थात बुद्धि जैसे कार्य करता है इस प्रकार की कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि बुद्धि कार्य करने के लिए शरीर चाहिए उस समय में उनका शरीर नहीं रहेगा अर्थात एक प्रकार की जड़ा अवस्था में रहेंगे किंतु किसी के साथ एक होकर के रहेंगे ये सब अलग अलग कह दिया जिसका उपासना करता है उसी के साथ एक होकर के रहेगा स्वयं कुछ कर नहीं पाएगा इसलिए कहते हैं विगत जो रा और पूर्ण शत सहस्य व्यक्त चिंतक जो असंभूति प्रकृति का अव्यक्त का उपासना करेंगे वह शत सहस्रम एक लाख मनोन्तर पर्यंत तद्भाव से रहेंगे और पुरुषम निर्गुणं प्राप्त काल संख्या न निर्गुण पुरुष तो उसको प्राप्त करने से और काल संख्या नहीं रहेगा अर्थात और, और फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी यहां से तो उतने समय के बाद फिर पुनरावृत्ति हो जाएगा उतने दिन तक तो उस उस भाव से रहेगा उस उस भाव से अर्थात उसके साथ तादात्म्य करके रहेगा ये सब अर्थात तो क्रिया का फल कर्म का फल ये कथन हुआ उस प्रकार की करेंगे तो ये प्राप्त होगा तो प्रकृति लय भी अर्थात तो असंभूति का उपासना क्यों करते हैं कहते हैं एक लाख मनोन्तर पर्यत तो सुसुप्ति में रहेगा तो सुसुप्ति कहते हैं सुसुप्ति सुख रूप है सुख रूप अर्थात वहां दुख नहीं है दुखा भाव है उतने दिन तक प्रकृति लय होकर के रहेगा प्रकृति लय अर्थात प्रकृति में लय लीना हो जाएगा आगे मंत्र संभूतिंच वेदो मृत्यु तीर्थ असंभूति वहां संभूति दिया है पूर्व मंत्र का अंतिम है ये यदि एकार है और यहां संभूति है तो वहां एंग पदार्थति से अकार का विद्यमानता ऐसे भाष्यकार कहेंगे आगे असंभूति असंभूति अर्थात अर्थात प्रकृति और संभूति हिरण्यगर्भ तद् उभयं सह वेदः वेदः वेदः असंभूतिं तद् उभयं सह वेद वेद अर्थति विनाशेन मृत्यु तीर्थ असंभूत अमृतम विनाश अर्थ हो गया कार्य कार्यब्रह्म हिण्यगर्भ जिसका उत्पत्ति होता है उत्पत्ति जिसकी होती है उसका नाश भी हो जाएगा इसलिए हिरण्यगर्भ को विनाश कह दिया गया हिरण्यगर्भ गर्भ विनाश अर्थात हिरण्य में विनाश रूप का धर्म है धर्म धर्मी को अभेद मान करके हिरण्यगर्भ को विनाश शब्द से कह दिया गया जो ये दोनों का उपासना साथ साथ करता है हिरण्य का भी और प्रकृति का भी बिना से न मृत्युम तीर्थ हिरण्य उपासना के द्वारा मृत्यु को पार कर जाएगा मृत्यु अर्थात अनैश्वर्य दारिद्र्यम हिरण्यगर्भ का उपासना करने से ऐश्वर्य आ जाएगा तो जो अनैश्वर्य है तो दीनता अब हिरण्यगर्भ का उपासना करने से वो दीनता चली जाएगी बिना विनाशन अर्थात हिरण्यगर्भ से उपासन मृत्यु तीर्थ अनैश्वर्य भाव अपना दीनता को पार कर जाएगा करके द्वारा असंभूति प्रकृति प्रकृति उपासना के द्वारा अमृतम अश्मते अमृतम अर्थात आपेक्षिक अमृत मुक्त तो नहीं हो जाएगा एक लाख मनोन्तरपर्यंत अगर दुख रहित तो होकर के रहेगा तो इसलिए कह दिया गया अमृतम प्रकृति रूप को प्राप्त करेगा भाष्य में यत एवं यत एवं अतः समुच्चय समुच्चय होने के लिए पूर्व ये प्रक्रिया में भी विचार हुआ था दोनों का समुच्चय होने के लिए उभयों का स्वतंत्र फल होना चाहिए प्रत्येक का अगर कुछ फल नहीं है फिर दोनों साथ मिलकर के नहीं चलेंगे प्रत्येक का फल होना चाहिए समुच्चय होने के लिए दो आदमी साथ आएंगे तो दोनों में कुछ कुछ सामर्थ्य होना चाहिए नहीं तो एक में सामर्थ्य है दूसरे में सामर्थ्य नहीं है ये दोनों समुच्चय नहीं होंगे अंगांगी भाव हो जाएगा अर्थात तो एक प्रधान होगा दूसरा उसके ऊपर निर्भरशील होगा अंग हो जाएगा ये हो सकता है किंतु समुच्चय होने के लिए साथ साथ होने के लिए दोनों में फल होना चाहिए इसको एक नंबर टिप्पणी कह दी यथ के ऊपर जो टिप्पणी है यथ एवं इति यत प्रत्येकम फलभेद श्रूयते है क्योंकि दोनों में फल है इसलिए समुच्चय हो सकता है तो समुच्चय होने के लिए क्या निमित्त कहा दोनों में फल होना चाहिए अब भी हम इतना चीज बताया और फिर प्रश्न किया एवं अत समुचय इसलिए समुचय किया जाएगा असंभूति असंभूति असंभूतिपासन या समुचय सम्भूति असंभूति उपासनायू समुचय किसका किसका किया जाएगा कहते हैं कि सम्भूति और असंभूति उपासना का मूल में कहा गया असंभूति और विनाश शब्द से संभूति ये दोनों को जो दोनों का जो अनुष्ठान करता है दोनों का अनुष्ठान करता है तो दोनों का उपासना करता है इसी को भाष्यकार स्पष्ट कर देते तो हैं संभूति असंभूति दोनों का उपासना का समुच्चय होगा ये दोनों व्यक्ति का समुच्चय नहीं है दोनों का उपासना और आगे कहते हैं युक्त है ये ऐसा ठीक ही है ये करना ठीक ही है क्यों कहते हैं कि एक पुरुषार्थत्वाच ये दोनों एक पुरुषार्थ को प्राप्त कराएंगे क्या पुरुषार्थ दोनों वहां एक के ऊपर जो टिप्पणी है देखिए एक पुरुषार्थत्वादिति बहुकालम ऐश्वर्य सुख अनुभव पूर्वकम ऐश्वर्य के आगे मतलब पदच्छेद हो गया बहुकालम ऐश्वर्यम आगे सुख तो ये दोनों का बीच में व्यवधान होना चाहिए पुराना पुस्तक में यहां व्यवधान नया में है बहुकालम बहुकाल सुख अनुभव पूर्वक दुख अनुभव अभाव रूप सुख का अनुभव और दुख का अनुभव का अभाव है ये एक पुरुषार्थ हेतुत्व हिरण्यगर्भ का उपासना और प्रकृति का उपासना ये दोनों एक ही पुरुषार्थ देंगे क्या देंगे सुख का अनुभव कराएंगे और दुख का अनुभव का अभाव कराएंगे दुख नहीं होगा सुख होगा ये दोनों समान फल देंगे दोनों मतलब एक ही फल देंगे और कहेंगे एक ही फल देंगे तो एक ही करेंगे पहले भी कहा गया था कर्म भी वो दे सकता है और उपासना भी वो दे सकता है फिर हम लोग दोनों को मिलाकर के क्यों करेंगे क्या उत्तर दिया गया था दिया। जल्दी हो जाएगा शीघ्र फल मिलेगा यहाँ भी कहते हैं नाश समुच्च अनुष्ठान अंतरेण सत्य वक्य लब्धुम इतिभाव समुच्च मिलाकर के अगर दोनों नहीं करेंगे तो सद्य फल नहीं मिलेगा अर्थात विलम्ब होगा कोई तो एक उपासना करेंगे तो वो मिलेगा फल किंतु विलम्ब होगा दोनों मिलाकर के करेंगे तो जल्दी होगा भाष्य में एक पुरुषार्थ हुआ इसलिए दोनों को मिलाकर के करना चाहिए यहां तक प्रतीक हो गया संभूति च बिना संच यस्तदेदो भयगुंश ये मंत्र का पूर्वार्ध का प्रतीक हो गया मंत्र में जैसा संभूति दिया है यहाँ भी भाष्यकार इस प्रकार लिख दिया किंतु किन्तु संभूति का वास्तव अर्थ असंभूति वा प्रकृति विनाश शब्द का अर्थ हिरण्य विनाशेन विनाशो धर्मो यश्य कार्य से तेन धर्मेण अभेदेन उच्यते विनाश इति बिनाश शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा गया हिरण्य स्वयं विनाश नहीं है विनाश उसका धर्म है क्योंकि हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ है तो उसका विनाश भी हो जाएगा जो भाव पदार्थ होते हुए जन्म विक्रिया को प्राप्त करेगा उसका नाश भी होगा अभाव पदार्थ का जन्म होता है और नाश नहीं होता है ऐसा कोई अभाव है ऐसा कोई अभाव है कौन सा ध्वंस प्रध्वस अभाव उसका जन्म होता है किंतु नाश नहीं होता है किंतु भाव पदार्थ है उसका अगर जन्म होता है तो नाश होगा हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ है इसलिए नाश होगा तो विनाश शब्द के द्वारा मंत्र में जो विनाश शब्द कहा गया वो विनाश शब्द के द्वारा विनाशो धर्मो यश्य कार्य से सीनाश इस प्रकार की कहा गया तो विनाशो अस्थिति विनाश अर्थात अर्श आदिभ्य अच्छ इस प्रकार की यह निर्देश है बहुब्री के द्वारा इसको दिखाया गया स विनाश तेन विनाशेन जो उत्तरार्ध में कहा गया विनाशेन अर्थात स अर्थात हिरण्य गर्भ तेन धर्मिणा अभेदेन उचित विनाश इति धर्मी हो गया विनाशी हिरण्यगर्भ उसके साथ अभेद करके विनाश शब्द कह दिया गया मंत्र में विनाश है उसका अर्थ होना है विनाशी विनाशी अर्थात धर्मी हिरण्य धर्मी धर्म में अभेद करके कहा जाता है तेन विनाशेन मंत्र का उत्तरार्ध में है बिना सेन तो बिना सेना अर्थात तदुपासन तदुपासन अर्थात हिरण्यगर्भ का उपासना के द्वारा अनैश्वर्य अनैश्वर्य क्या है कहते हैं अधर्म काम आदि दोष जातम अधर्म काम ये सब दोष इसको अनैश्वर्य कहा जाता है अनैश्वर्य मरण हेतुआत्मा ये सब अनैश्वर्य है अधर्म अधर्म से काम ये सब दोष जातम इसी को मृत्यु शब्द से कहा गया अनैश्वर्य को मृत्यु शब्द से कहा गया अनैश्वर्यम अधर्म काम आदि दोष जातम जात शब्द क्या अर्थ समूह ये सब दोष जितने हैं सब समूह इसको मृत्यु शब्द से कहा गया ये मृत्यु तीर्थवा तीर्थ अर्थात तो अतिक्रम करके आगे तीर्थवा कहते हैं क्यों तरण कर जाएगा हिरण्यगर्भ का उपासना करने से अनैश्वर्य को दीनता को अधर्म कामादि दोष को पार कर जाएगा उपासना करेगा तो ये अधर्म ये सब पार हो जाएगा हिरण्यगर्भ का उपासना करने से अधर्म कामादि दोष पार हो जाएगा इसके लिए कहते हैं भाष्य में हिरण्यगर्भ गर्भ उपासना ही अणिमादि प्राप्ति ही फलम अणिमादि ऐश्वर्य हो गया हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा तो ये ऐश्वर्य प्राप्ति होगी तो होने से अनिश्वर्य ये चला जाएगा हिरण्यगर्भ गर्भ धर्म ऐश्वर्य ज्ञान और चतुष्ट सह सिद्धम चतुष्ट वैराग्यम तो ये चार वैराग्य ज्ञान धर्म ऐश्वर्य ये सह सिद्धम चतुष्टयम ये ब्रह्मा जी का हिरण्य का उपासना करने से ये चार होगा अणिमादि प्राप्ति फलम हिरण्यगर्भ गर्भ उपासना करने से ये अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त होगा हिरण्यगर्भ का उपासना करने से चार चीज मिलेगा ये ज्ञान भी ऐश्वर्य वैराग्य और धर्म तेना आदि मृत्युम अतिथ्य जो प्रथम दिया था ना मृत्युम तीर्थ इसका अर्थ कहते हैं कि मृत्युम अतिथ्य कैसे मृत्यु को पार कर जाएगा इसके लिए बीच में कह दिया हिरण्य गर्भ उपासना के द्वारा अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति होता है जिसको ऐश्वर्य प्राप्ति हो जाएगा वो अनैश्वर्य को पार कर जाएगा अनिश्वर्य यही मृत्यु है अधर्म काम इत्यादि यह सब मृत्यु है मृत्यु अतिथ्य इसको अतिक्रम करके असंभूत्यांभूत्या का अर्थात अव्याकृत उपासना मंत्र में है असंभूति इसका अर्थ कहते हैं असंभूति का उपासना असंभूति का उपासना करने से असंभूति अर्थात प्रकृति प्रकृति का उपासना करने से अमृतम अमृतम अर्थात तो प्रकृति लय लक्षण अस्मिते प्रकृति लय रूप अमृत को प्राप्त करेगा अमृत क्यों है एक लाख मनवंतर पर्यंत रहेगा दुख अभाव रूप से तो एक लाख मनवंतर पर्यंत रहेगा तो वो तो अमर है कहाँ मरेगा तो एक लाख मनवंतर ये मनुष्य का देखिए कितना कम है एक लाख मनवंतर ए ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं एक कल्प में चतुर्दश मनुवंतर आएगा चौदह मनु होगा तो यहां ये एक लाख मनुंतर अर्थात तो चौदह भाग कर से ब्रह्मा जी का उतने दिन हो जाएगा उतने दिन तक दुखाभाव रूप में रहेगा तो ये सुसुप्ति सुसुप्ति अवस्था है सुसुप्ति सुखदायक होता है आगे कहते हैं असंभूतिं असंभूति संभूति मंत्र का प्रथम पाद हुआ उसमें अवर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्य संभुति च विनाशम च ये जो मंत्र का प्रथम पाद है उसमें अवर्ण का लोप हुआ है कहा हो जाएगा विनाश के पूर्वों में तो नहीं हो पाएगा होने के लिए कोई निमित्त नहीं है इसलिए कहते हैं संभूति के, के पूर्वों में अवर्ण था वो लोप हो गया कैसे लोप हो गया कहते हैं पूर्व रूप हो गया क्यों कहते हैं उसका पूर्व मंत्र में था विचचक्षिरे ये नस्तद विचचक्षरे एक था एक के पर्व में अकार रहेगा तो क्या सूत्र लगेगा एंग पदार्था दत्य एंग पदानता जाते जैसे वो पूर्व रूप हो गया तो उसका रूप हो गया ये द्रष्टव्य ऐसे जानना चाहिए तो क्यों ऐसे जानना चाहिए भाष्यकार उसके लिए प्रमाण देते हैं प्रकृति लय फल सूच्य अनुरोधात् प्रकृति ये पुराना पुस्तक में यहाँ गलत हो गया प्र आगे क्रि आगे ति रई कार त तो के ऊपर जाएगा प्रकृति लय श्रुति अनुरोधा अगर यहाँ असंभूति अकार जोड़ करके वहां असंभूति पद नहीं लगाएंगे नहीं निकालेंगे तो मंत्र हो जाएगा संभूतिमच विनाशम च संभूति का अर्थ हिरण्य गर्भ और विनाश विनाश शब्द से अगर संभूति से हिरण्यगर्भ ले लिया गया विनाश से अन्य कोई देवता इत्यादि को अथवा कर्म इत्यादि को ले लीजिए तो वो दोनों का उपासना माना जाएगा अगर आप हिरण्य गर्भ का उपासना करेंगे और किसी का दूसरे का उपासना कर लेंगे और कोई छोटे मोटे देवता अथवा कर्म का तब आपको प्रकृति लय नहीं हो पाएगा किंतु यहाँ फल कहा गया प्रकृति लय होगा इसलिए यहाँ असंभूति शब्द ये व्याकरण से निकालना पड़ेगा संभूति का उपासना करके प्रकृति लय नहीं हो पाएगा तो प्रकृति लय रूप का फल श्रवण हुआ है इसका अनुरोध से यहां असंभूति ऐसे पदच्छेद करना पड़ेगा पुराना पुस्तक में नीचे से तृतीय पंक्ति टिप्पणी में वहां छह बोलकर के संख्या छूट गया शायद अथवा तो थोड़ा कम है वहां लिखना पड़ेगा अच्छा उसमें लिख दिए हैं ये बात ए, यहां प्रकृति का उपासना कहना पड़ेगा मंत्र में तभी तो जाकर के प्रकृति लय होगा उस उपासना से इसलिए अकारलोपो ऐसे छांदस मानना पड़े छांदस नहीं है पदात अच्छा संभूतिम च विनाशम ची अत्र अवर्णलोपेन निर्देशित अकारलोपो इति भाव हाँ छांदस अर्थात आगे कहते हैं पूर्व मंत्रेण साकम अश मंत्र संहिता पाठय तो एंग इति दत्ती पूर्वरूपत्व शक्यम अवगंत यहाँ दे दिए अब छांदस मान लिए तो चलेगा अगर आप पाणिनीय सूत्र पता है तो एंग पदार्थती इसे पूर्व रूप हो गया ये भी मान सकते हैं तो ये भी हो सकता है ठीक है क्यों इस प्रकार के ये अकार लोप ये बड़े महाराज जी कह रहे हैं ना तो ये तो अप्रामिक नहीं है और भी देखिए आप लिख दिए सम्भुति विनाशम पूर्व मंत्र आपका चला गया कल चला गया अभी ये दोनों का बीच में संहिता है संहिता अर्थात तो वर्णानाम अव्यवहित न उच्चारण जहा होगा तो यहाँ तो संहिता नहीं है तो संहिता नहीं है तो आ, आप यहाँ एंगो पदान्त नहीं लगा पाएंगे क्योंकि संहिता होने पर एंग पदात संधि सूत्र है ना संधि सूत्र में संहितायाम विषय कहेंगे तो संहिता यहां नहीं है संहिता नहीं है तो आपका ये पुस्तक पाठ के अनुसार कैसे घटेगा इसलिए कहते हैं कि यहां छांद सा लीजिए अभी पुस्तक पाठ के अनुसार छांद सा किन्तु संहिता पाठ जहां होगा केवल हम मंत्र मंत्र का जहां पारायण करते हैं वहां आपको संहिता प्राप्त है तो वहां ही पदाता देते लग जाएगा कभी यहां नहीं लग पाएगा इसलिए बड़े महाराज जी कहते हैं अकारल वो पर कितना चिंतन वो लोग करते हैं देखिए इसे बड़े महाराज जी का टिप्पणी देखने से कभी कभी पता चलता है कि कितना चिंतन आगे भाष्य में पहले टीका में विस्तरेण उक्तम अर्थ संक्षिप्य उपसंगरति विस्तरेण उक्तम विस्तार से कहा गया अर्थ पहले आठ मंत्र ज्ञान के लिए बाद में छह मंत्र कर्म उपासना के लिए कह दिया गया विस्तार से कह दिया गया तो और हम लोग तो जिस दिन जितना पढ़ते हैं उस दिन उतना जाता है इसलिए कहते हैं संक्षिप्य उपसंग्रति फिर पुनः हमको स्मरण करवा देते हैं बार बार स्मरण करने से अनभ्यास विषम विद्या ऐसे कहा जाता है जो अभ्यास नहीं करते तो विद्या विष होता है भारी लगता है जब अभ्यास करते रहते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे और विषय हट जाएगा फिर वो अमृत बन जाएगा तो अभ्यास करना चाहिए अभ्यास काल में तो दुख तो होगा ही होगा किसी चीज का अभ्यास काल में सुख नहीं होता है इसलिए सिद्धांत कौमोदी में कहीं कहा गया ये अवकाश प्रिय है छात्रा ऐसे पूरा कौमुदी कार कहते हैं क्यूँ ये विद्या का अभ्यास इतना दुख मतलब दुखदायक है इसलिए छुट्टी होगा तो महान तो अवकाश प्रिय छात्रा ऐसे कहे है ग्रंथ सही में ये छुट्टी हो जाने से शुरू शुरू में ऐसा लगता है कठिन होता है खाली पढ़ने का समय में नहीं जब पढ़ाना आरम्भ करते है भी तो तीन चार पाठ पढ़ाएंगे तो पहले थोड़ा जाम भी होगा क्योंकि पढ़ने का अपेक्षा पढ़ाना में बुद्धि और थोड़ा अधिक भी जरूरत होता है पढ़ने से क्या है हम लोग सुन लिए और चल दिए कमरे में जाकर के देखते हैं तो जो क्लिष्ट ग्रंथ हो उसको देखते हैं नहीं तो ये सबको जाकर के कौन देखता है किंतु पढ़ाने वाला का ऐसा नहीं चलेगा और इसको भी देखेगा जितना समय आप भी बैठेंगे बोलने वाला भी बैठेगा और आप तो कमरे में जाएंगे वो फिर कमरे में भी इसको देखेगा तो अधिक जाम हो जाएगा वो भी शुरू शुरू में छुट्टी खोजेगा पढ़ाने वाला भी शुरू शुरू में तो जैसे पढ़ने वाले को बाद बाद में और छुट्टी की जरूरत नहीं होगा इसी प्रकार के अभ्यास होने से शुरू शुरू में तो कष्ट होता है किंतु जो वो कष्ट को पार कर जाता है कहते हैं समुद्र का तीर में और समुद्र का अंदर में समुद्र का अंदर में तैरना बढ़िया आनंददायक होता है कोई कठिनाई नहीं है मजा लगता है ये नदी में तैरने का अपेक्षा समुद्र समुद्र का जल जो होता है ना थोड़ा क्या कहते हैं डेंस अर्थात तो थोड़ा उसका आपको उतना मतलब इसको क्या कहते हैं जो डूबाएगा नहीं वो से कहते हैं अंग्रेजी में मतलब भासेगा वो इतना डूबेगा नहीं तो इसलिए नदी में तैरना अथवा तो तालाब में तैरना जितना परिश्रम है समुद्र में आसान है और थोड़ा अंदर समुद्र चले जाएंगे आनंद लगता है इसी प्रकार की शुरुआत में तो एकदम किनारे जैसे समुद्र में बहुत कठिन होता है पार कर जाने से फिर आनंद होता है श्रवण करने के लिए उसका साधन हमको दृढ़ होना चाहिए साधन चतुष्टय। वो नहीं होने से श्रवण में रुचि नहीं बनती साधन चतुष्टय कैसे होगा कहते अगर हम निष्काम होकर के कर्म किए तो अगर वो नहीं करेंगे साधन चतुष्टय नहीं होगा ये सब उसका क्रम कहा गए हैं हम कहीं एक सीढ़ी को अतिक्रम कर जाएंगे तो इससे नहीं होगा काम नहीं बनेगा ये सब अर्थात यहां कोई अर्थात ट्रैफिक पुलिस वाला बात नहीं है ये तो हमको ही जान करके आगे चलना पड़ेगा अगर हम निष्काम होकर के कर्म करते रहेंगे ये साधन चतुष्ट आएगा क्योंकि ये कहा गया यज्ञ न दान है न तपसा अनाशकें ना ये होगा साधन चतुष्ट होने से आगे, आगे आपका श्रवण में रुचि होगी तो ये सब धीरे धीरे करना है अर्थ जातम संक्षिप्य संक्षेप से अभी कहते हैं पुनः स्मरण करवाने के लिए जितना बार बार स्मरण हो बार बार जितना हम उसको अध्ययन करते हैं तो संस्कार बनता है मानुषवित्त दैववित्त साध्यम इत्यादि न भाष्य में मानुष दैववित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षण प्रकृति लियाम मानुष दैव वित्त तेन साध्यम ताभ्याम साध्यम मानुष दैव वित्त में भी द्वंद्वान्ते श्रीयमाणम पदम प्रत्येकम अभि संबद्य द्वन्द्वान्त तो पद कौन है वित्तम इसलिए कैसा विभाग कर लेंगे मानुष वित्तम दैव वित्तम ताभ्याम साध्यम ये दोनों के लिए टीका देखिए शरीर पाटवम गो भू हिरण्यादि साधन संपत्ति मानुषम वित्तम शरीर पाटव सभी को स्वस्थ शरीर नहीं मिलता है जिसका शरीर स्वस्थ है उसके पास मानुष वित्तम है तो कहते हैं शरीर पाटवम शरीर में पटुता सामर्थ्य हो शरीर अर्थात तो शरीर इंद्रिय इत्यादि ये सब स्वस्थ हो ये भी मानुष वित्त है और गो भूमि हिरण्य इत्यादि ये सब ये मानुष वित्त है ये साधन संपत्ति से मानुष वित्तम ये मनुष्य लोक में वित्त है आगे दैव वित्तम देवता ज्ञानम ज्ञान अर्थात उपासन ये दैव तो वित्त था था तो दैव वित्त अर्थात उसके लिए देव देव देवल देव लोकों का प्राप्ति होती है इसलिए उसको दैव वित्त कहा गया और ये मानुष वित्तम ये मनुष्य लोक में अथवा पितृलोक प्राप्त कराएगा देवता ज्ञानम ये सब शास्त्र लक्षणम कह दिया गया भाष्य में शास्त्र लक्षण अर्थात शास्त्र लक्षणम यश शास्त्रेण लक्ष्य मणम ज्ञाप्य शास्त्र के द्वारा पता चलता है मानुष वित्त तो क्या है दैव वित्त तो क्या है ये सब का फल क्या है कहते हैं प्रकृति लियाम अंतिम इसका फल हो गया प्रकृति लय उससे ऊंचा फल मोक्ष दैव वित्त मानुष से प्राप्य नहीं है ऐतावती संसार गति एतावती अर्थात यहाँ ये संसार गति एतावती दीर्घिकार किस सूत्र से आएगा उगित क्यों उगित कौन हो गया बतु, बतु। किस सूत्र से तत... परिणाम नहीं ये व्याकरण में परिणाम नहीं होगा वहाँ परिमाण रहेगा यद देते परिमाण है बतू अच्छा यहाँ तक तो कह दिया गया तो ऐतावती संसार गति यहाँ पर्यत संसार गति है अतः परम अर्थात संसार से आगे क्या होगा देखिए अतः के ऊपर टिप्पणी दिया है अतः परम अतः परम अर्थात अतः उर्ध्वम इससे उर्ध्वम इससे उर्ध्वम अर्थात संसार से उर्ध्व अर्थात संसार बाह्यम ये पर्यत अर्थात प्रकृति लय पर्यत ये संसार का अंत इसलिए पुनरावर्ती है अनित्य है किंतु इससे जो ऊर्ध् हो जाएगा नित्यम इति यवत इसके पर मतलब आगे क्या है कहते हैं कि नित्यम पूर्वोक्तम इसको तो पहले कह दिया गया था प्रथम मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र पर्यतम आत्मीवाभूत बीजानत यवाणी भूतानी आत्मीवाभूत बीजानत त्र को मोह कोक एक अनुपश्यत आत्मा अभूत बीजानत यस् यश्यायां सारे भूत इसका आत्मा हो गए अर्थात हमसे भिन्न कुचर बाकी पदार्थ नहीं है शरीर शरीरमनुबुद्धि ये भी कल्पित है सर्वात्म भाव एव सर्वेषण सन्यासन सर्वात्म अत पर अर्थात संसार से पर क्या है कहते हैं सर्वात्म भाव। ये किसको प्राप्त होगा कहते हैं सर्वेषणा संन्यास ज्ञाननिष्ठा निष्ठा फलम सर्वेषण सन्यास प्रथम मंत्र में कहा गया तेन त्यक्तेन नुंजी था माँ गृध कश्यु सिद्धन तो ईशावास्यम सर्वात्म शब्द ईशावास्य मंत्र के में कहा गया था किसको प्राप्त होगा कहते हैं सर्वेषणासनयास जिनको है तो सर्वेषण संन्यास से ज्ञान होगा तो नहीं तो ज्ञान में निष्ठा नहीं होता है अच्छा आदो विविदिशा संन्यास तो आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति के लिए तो फिर आगे ज्ञान निष्ठा के लिए भी वो ऐसे दृढ़ रहना है सन्यास अर्थात ऐसा का संन्यास एवं द्वि प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थों अत्र प्रकाशित है का दो विभाग है प्रवृत्ति और निवृत्ति वेद का अर्थ अत्र अत्र अर्थात तो अश्याम उपनिषदी ईशावासी इस इस उपनिषद में कह दिया गया एक से आठ तक, तक, तक नौ से पंद्रह तक दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह तक नौ से चौदह तक दोनों प्रकार की कह दिया गया प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ भी कहा गया निवृत्ति लक्षण वेदार्थ भी कहा गया ईसावासी में पहले निवृत्ति लक्षण कहा गया ना पहले प्रवृति लक्षण कहा गया पहले निवृत्ति लक्षण कहा गया यत्र प्रतिष्ठितः उसका निवृत्ता है यत्र पथ प्रतिष्ठितः दो इमो दौ पंथान। यत्र पंथानेद प्रतिष्ठितः वेद ये दोनों पंथा को कहता है धर्मः प्रवृत्ति करेंगे तो उसे धर्म होगा और निवृत्ति विभावित निवृत्तिलक्षण निवृत्ति से धर्म नहीं है तो धर्म से अतिक्रम करेगा ये बेद का बेद दोनों प्रकार के अर्थ को कहता है तवृति लक्षण से वेदार विधि प्रतिषेध लक्षण से कृत्न से प्रकाशने प्रव्या ब्राह्मण उपयुक्त त्र प्रवृत्तिलक्षण से प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ बहुग्री समाज से प्रवृति लक्षण स्वरूप वेद का अर्थ वहां तात्पर्य उसमें क्या है कहते हैं विधि प्रतिषेध लक्षण से कुछ विधान करेगा कुछ निषेध करेगा ये करना है ये नहीं करना है इस प्रकार कहेगा अहर अहर संध्या उपासित अग्निहोत्रम जुहुयात इस विधान करेंगे सूरा न पातव्या ब्राह्मण इस प्रकार के कहेंगे ऐसा सब प्रतिषेध निषेध हुआ तो विधि प्रतिषेध ये सब प्रवृति लक्षण वेद है इस कृष्ण से प्रकाशन ये यह को प्रकाश करने के लिए प्रवर ज्ञानतम ब्राह्मणम उपन्यास्तम प्रवर्ग ये कर्म पर्यंत ब्राह्मणों में कह दिया गया ब्राह्मण अर्थात ये बृहदारण्य को उपनिषद का परामर्श करते हैं ईसा मंत्र भाग में है इसका ब्राह्मण भाग में है बृहदारण्य उपनिषद बृहदारण्य के ऊपरिषद हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें छ अध्याय है ये छह अध्याय से पूर्व में और दो अध्याय है जहाँ कर्म का बात विचार हुआ है उसको प्रवर्ग कर्म कहते हैं यहाँ प्रवर्तम ब्राह्मणम कहा गया प्रवर्तम के ऊपर टिप्पणी है देख लीजिए थोड़ा प्रवर्ज्ञातम ब्राह्मणम बृहदारण्य कश्य अध्याय द्वयात्मकम प्रवर्ग्याख्य कर्मात कर्म समूह प्रतिपादक ब्राह्मणम बृहदारण्यक में आदितः आरंभ से अध्याय द्व्यात्मक दो, दो अध्याय रूप प्रवर्ग्याख्य कर्मांत प्रवर्ग नामक कर्म उसमें अंतिम है दो अध्याय का अंतिम प्रवर्ग कर्म है और समूह कर्म समूह का प्रतिपादक ओ दो अध्याय में कर्म का विचार आय है उसमें अग्निहोत्र इत्यादि का विचार आये है प्रवर्ग विशेष कर्म है ये सब कहा गया तो ये सारे कर्म का तो वही फल है संसार गति ये प्रवर्गीय ब्राह्मण पर्यंत ये कह दिया गया और निवृत्ति लक्षणस्य से प्रकाशने अत तो ऊर्ध् बृहदारण्यकम उपयुक्तम् तो बृहदारण्यक में ये प्रवर्गीय कर्म जो द्वितीय अध्याय आ गया उसके बाद तृतीय अध्याय से तृतीय अध्याय अर्थात तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो प्रथम अध्याय हम लोग का गृहदारण्य परिषद में प्रथम अध्याय इसलिए कहीं कहीं देखेंगे टीकाकार अथवा भाष्यकार टिप्पणीकार भी कह देंगे यदि तृतीय उत्तम आपको जानना पड़ेगा कि हम लोग का किताब का तृतीय अथवा वो लोग जो प्रवर्गीय मतलब कर्म दो अध्याय को ले करके तृतीय कहते हैं अगर कर्म दो अध्याय को लेकर के तृतीय कहेंगे तो हम लोग जो पढ़ते हैं किताब उसमें प्रथम अध्याय हो जाएगा और कहीं कहीं वो लोग कह देंगे की तृतीय अर्थात हम लोग जो किताब पढ़ते हैं उसका तृतीय अध्याय में जन्म राज वाला विचार है जो विवाद वाला विचार तो इसलिए कहीं कहीं दोनों प्रकार के निर्देश आता है ये थोड़ा स्मरण रखना है कि वृहदारण्य का हम लोग जो छह अध्याय पढ़ते हैं उसके पूर्व में दो कर्म को प्रकाश करने वाले दो अध्याय है जिसमें प्रवर्गीय ब्राह्मण अंतिम में है निवृत्तिलक्षण से प्रकास करने में अत ऊर्धव प्रियक उपयुक्त अत ऊर्ध् अर्थ तो ब्राह्मण के बाद पूर्व पृष्ठ में, में तो उत्तरग्रंथसया अथविशेषमती उत्तर ग्रंथ यहां तक पूर्व में जो विचार हो गया उसको कह दिए ज्ञान का भी विचार हो गया और कर्म उपासना का भी विचार हो गया वो कह दिए आगे जो ग्रंथ आएगा उसके साथ संबंध कहने के लिए अर्थ विशेषम अनुबोधती पूर्व ग्रंथ में जो अर्थ विशेष विचार हुआ उसको फिर कह देते हैं अभी तक तो क्या कह दिए कि दो प्रकार की वेद हो गया अभी इसका अर्थ विशेष और थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं तत्र भाष्य में तत्र मेंषेकादिश्म जिजीबिषे लियो विद्य सह अपरब्रह्म विषयया तदुक्त विद्याद यस्तदोभवशि विदया मृत्युम तीर्थ विद्या तत्र निषेकादि स्मशान्तम कर्म पूर्वन निशेक को कोई भी अर्थात जीव मनुष्य इसका जीवन में कुल मिलाकर के अड़तालीस संस्कार शास्त्र में कहा गया है इतना संस्कार है कि जीव मनुष्य को करना चाहिए प्रथम संस्कार हो गया निषेक इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं अर्थात पिता माता जो पुत्र उत्पत्ति के लिए उद्यम करेंगे अर्थात मेलन होगा उससे पहले ये संस्कार होना है इसको निशे कहते हैं तो ये प्रथम संस्कार है और अंतिम संस्कार हो जाएगा कहते हैं स्मशान्तम कहते हैं, अंत्यष्टि अर्थात वो अंतिम याग है वो याग क्या है क्योंकि अग्नि जलेगा और उस अग्नि में ये शरीर का दाह होगा ये यज्ञ है याग है वो शरीर को जलाया जाएगा वो अंत्यष्टि अंत्य भविष्य अंत्य अंत्येष्टि क्रिया कहते तो हैं तो ये निशे से लेकर के गर्भाधान पर्यंत लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, सामान्यतया तो अर्थात तो ये संस्कार किया जाएगा 19 संस्कार होता है इसके विषय में अधिक जानना है तो बृहदारण्य के पुस्तक में द्वितीय खंड में बारह सौ एक दो आठ चार उसका दो नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी पूरा कहते हैं उन्नीस संस्कार तो ऐसे अर्थात तो किया जाएगा बाकी उन अड़तालीस से उन्नीस जाने से बाकी और रह जाएगा उन्तीस उन्तीस तो ये उन्तीस संस्कार भी वहां कहे हैं तो अर्थात तो इतने सारे कर्मों भी उन्नीस तो उसके लिए किया जाएगा और बाकी जो उनतीस रहेगा वो स्वयं ये सब कर्म करेगा जिससे उसका स्वयं का संस्कार होगा वहां बड़े महारे जी सब कह दिए हैं थोड़ा देख सकते हैं इतने संस्कार अभी होता नहीं किंतु थोड़ा हम लोग का अर्थात तो संस्कार बने रहे नहीं तो ये सब पंक्ति घटाने का समय में एकदम इतना आंटीना ऊपर जाएगा ये क्या चीज है कुछ पता नहीं चलेगा थोड़ा थोड़ा उसको देख लेना है और अधिक पढ़ना है तो ये मनुस्मृति इत्यादि में है यहाँ तो अच्छा ये गौतम धर्म सूत्र के अनुसार अनुसार इतने सारे संस्कार है गौतम धर्म सूत्र एक आठ चौदह से छब्बीस के अंदर पढ़ सकते हैं अच्छा समय अगर ये शास्त्र में लगाना है तो ये सब भी थोड़ा पढ़ सकते हैं गौतम धर्म सूत्र आजकल तो सब मिलता है ये सब फॉर्म में सब मिल जाता है तो उसको पढ़ते रहना मतलब पढ़ सकते हैं कभी कभी और हम जितना अलग अलग प्रकार की ये पढ़ते रहते हैं तब तो मन को उतना अर्थात तो क्या कहते हैं ना विचित्रता मिल जाता है तो उसी में वो रह पाता है जब पहले पहले कहा जाएगा ना आप केवल दिन सुबह से रात तक तो ये लघु ही पढ़ो तीन चार घंटा लघु पढ़ देंगे तो सही में जाम हो जाता है शुरू शुरू में एकदम फिर तो दोनों हाथ पकड़ करके बैठना पड़ता है तो अगर थोड़ा कहेंगे नहीं नहीं आप थोड़ा प्रश्नोत्तरी भी पढ़ लो और थोड़ा थोड़ा हिंदी का नहीं तो ये विगत चुनावी किताब रेस का दस रुपया किताब थोड़ा पढ़ लीजिए तो ये सब दो चार चीज हम करते क्या पढ़ते ही है किन्तु अलग अलग प्रकार की चीज पढ़ लेते हैं तो हमारे बुद्धि उसमें थोड़ा आराम से लग सकता है थकेगी नहीं इतना यहां कहते हैं निशे कादिश्मान्तम कर्म कुरबन तो यहाँ निशे कादि स्मशान्तम कर्म अपर ब्रह्म विषयया विद्या सह कुरबन इसी प्रकार के अन्वय करेंगे कर्म करता है और अपर ब्रह्म विषया विद्या परब्रह्म नहीं अपर ब्रह्म उपासना इसके साथ मिलाकर के कुरबन करता हुआ यो झीझी विशेष जो जीता है अर्थात कर्मों उपासना करता हुआ जो जीता है इस प्रकार क्यों करेगा कहने तदुक्तम तो आगे कहते हैं तदुक्तम कहा गया कहा विद्यांश अविद्यांश यद वेदो भयश विद्या और तो अविद्या शब्द से किसको कहा गया था उपासना अविद्या से कर्म ये दोनों को जो उभय वेद वेद अर्थात तो अनुतिष्ठति अनुष्ठान करता है अविद्य अर्थात शास्त्र विहित कर्मणा कर्म के द्वारा मृत्यु तीर्थ स्वाभाविक कर्म को अतिक्रमण कर जाता है शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो स्वाभाविक कर्म नहीं कर पाएंगे विद्यया अमृतम अस्मिते आगे उपासना के द्वारा अमृत देवभाव को प्राप्त कर जाएगा इति ये बात कहा गया वो देव भाव को प्राप्त करेगा देवभाव को प्राप्त करेगा तो इसमें गति होगी जाना पड़ेगा ये मोक्ष का बात नहीं है कि गति नहीं है देवभाव को प्राप्त करेगा तो गति होगी इसके लिए कहते हैं तत्र के नार्गेण अमृतत्वते इति है किस मार्ग से जाकर के अमृतत्व को प्राप्त करेगा ये बात कहा जाता है तद यद सत्यम असौ स आदित्यो ये तस्वीन मंडले पुरुषो यश्चा दक्षिणे अक्षम पुरुषः बृहदारण्य का पांच छ एक ये पुस्तक में थोड़ा त्रुटि हो गया पुराने में नया में ठीक है पांच पांच, पांच छ एक है पांच पांच दो है उसको क्यों फिर संशोधन नहीं थे हम कैलाश का पुस्तक में ये पांच छह है अच्छा ठीक है इसको थोड़ा देख लेना किंतु तो हम लोग तो के लिए तो बड़े महाराजी का पुस्तक प्रमाण है ना पांच पांच दो, दो हाँ मैं मतलब कैलाश का पुस्तक में तो बड़े महाराजी वाला संख्या ही रहना चाहिए इसलिए बड़े महाराज में अगर पांच छह एक होगा तो कैलाश का पुस्तक पांच छह एक हो जाना चाहिए तो ये थोड़ा तो पांच छे एक किया है किन्तु तो नया में क्यों नहीं किया गया थोड़ा और देखना होगा देखना ये अर्थात तो पुराना पुस्तक में प्रिंट हुआ था मतलब कहीं अन्य किसी पुस्तक से आधार से कर दिए होंगे मंत्र पुस्तक इत्यादि से ले लिए होंगे ए तद उभयम सत्यम अच्छा यहाँ तक मंत्र तद यम ओह सत्य है कौन है असव स आदित्य ओ आदित्य आदित्य आदित्य अर्थात आदित्य उपलक्षित हिण्यगर्व वो सत्य है पुरुषो अर्थात आदित्य मंडल में जो पुरुष है यं दक्षिणे अक्षन पुरुषः दक्षिणे अक्षन अक्षन इति छादस जी का लोप हुआ है जा रहा उसका लोक हुआ अर्थात दक्षिणी पुरुष जो आदित्य मंडल में पुरुष है वही दक्षिण चक्षु में है अर्थात आदित्य मंडल में पुरुष है समष्टि पुरुष है दक्षिण अक्षी में चक्षु में जो पुरुष है जीव है जीव का स्थिति जागृत अवस्था में दक्षिण चक्षु से ऐसा कहा जाता है क्यूँ कहते दक्षिण चक्षु जितने ज्ञान होता है जागृत अवस्था में अधिक ज्ञान चक्षु के द्वारा होता है और दोनों चक्षु से दक्षिण चक्षु अधिक बलवान है इसलिए मालिक क्या करेगा अधिक बलवान के साथ ही रहेगा इसलिए दक्षिण चक्षु में उसका उपस्थिति ऐसा कहा जाता है और योगी लोग ऐसे अनुभव किए हैं कहा गया एतद उभयंग सत्यम ब्रह्म उपासीनो यथोक्त कर्म कृच एत उभयंग सत्यम ये दोनों सत्य दोनों सत्य क्या है ब्रह्म उपासन यथोक्त कर्मकृत ब्रह्म उपासन उपासन उपासक यथोक्त कर्मकृत यथोक्त कर्म करने वाला यथोक्त कर्म अर्थात तो जो पांच नौ जो वेदोक्ता जो कर्म विधान किया गया है नित्य कर्म ब्रह्म उपासन उप आस आगे क्या प्रत्यय हुआ सान ईदास आस पंचमी आस के पर में सानस का आन को ई हो जाएगा तो आदे है परस्य तस्मा द्वितुत्तरस्य तो हो गया उपासीन उपासन कर्तरी सानस हुआ अर्थात तो उपासक जो इस प्रकार की उपासक है और यथक्त यथोक्त कर्म शास्त्र विहित कर्म करता है यह सो अंत काल प्राप्त अंत जब आ जाएगा सत्यात्मा आत्मन प्राप्ति द्वारं याचते देखिए सत्यात्मा आत्मनः प्राप्ति द्वारं सत्यात्मान आत्मन प्राप्ति द्वार ये दोनों में याचते सत्यात्म में भी द्वितीया है और आत्मनः प्राप्ति द्वार में भी द्वितिया है दो द्वितीया है और याचते क्रिया दे दिया तो दो कर्म हो सकते हैं करता सत्यात्मान दिया ना। है ना हाँ द्विकर्म का धातु है इसके लिए देखिए या सत सत्या सत्यात्मा, सत्यात्मा हिरण्य गर्मा उससे मांगते हैं क्या आत्मन प्राप्ति द्वारा आत्मनह अर्थात तो वह सत्यात्म हिरण्य को प्राप्ति करने का द्वार को मांगते हैं ये द्विकर्म का धातु है इसके लिए दृष्टान दे दिए हैं ये बलिन बलिम वसुधाम याच थे भगवान विष्णु बामन जा करके वसुधा को मांगते हैं बलिम वहा वास्तविक बले है बलि से वसुधा को मांगते हैं पंचमी होना चाहिए किंतु याच धातु का योग में ये अकथितम सूत्र है पच दंड रुधि प्रच्छी चिब्रु शासु जिमत मुसाम अकितम सियाद कर्मयुग तथा स्यादी ह्री कृष्ण हृ कृष्णु वह इतने धातु का योग में अन्य कारकों को भी कर्म कर्मकारक हो सकता है तो सत्यात्म द्वितिया दे दिया अर्थात सत्यात्म सत्यात्मा से सत्यात्मा हिरण्य गर्भ हिरण्य का उपासना करता है सारा जीवन तो अंतिम समय में हिरण्यगर्भ को द्वारा प्रार्थना करना होता है याचते आगे मंत्र आज यहाँ तक ओम ओण मित्र शन शो भगवान श्रम इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते de la otra